ईशावास्य मंत्र के द्वारा प्रथम मंत्र से मंत्र में व्याख्यान किया गया उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया और जिसको वैसे ज्ञान नहीं होता या अंत कोण शुद्ध नहीं है उसके लिए कर्म विधान किया गया द्वितीय मंत्र के द्वारा जब तक जीवित रहे तब तक नित्यनित्त का कर्म अवश्य करें इसमें दो ही धर्म है दो प्रकार वेद में निवृत्ति और प्रवृत्ति तो दो इसके लिए प्रमाण दिया है इतने फल काम से ज्ञानकर्माधिकार प्रतिपत्ति भी ज्ञान इसलिए अधिकार एक फल काम न एक फल जो चाहता है ज्ञान कर्म दोनों मुख्य चाहने वाले दोनों, चा चा दोनों का ये नहीं होगा उभयो फल फलभेदम च उभयो फल फलभेदम तथ न पुनरिया संन्यासा उपदेश किया उभयो फलभेदम च बक्षती दोनों का फल ज्ञान कर्म और ज्ञान का फल भेद आगे कहेंगे कहाँ कहेंगे टीका में दिया कोमोह कह शोकत्वश्यत तो सनिदान अनर्थ प्रहान ज्ञानफलम वक्षति अनर्थ के निवृत्ति अनर्थ का प्रहान त्याग ज्ञान का फल है और अनर्थ के सनिदान निदान के साथ निदान न सह निदान है मूल कारण मूल कारण अविद्या के साथ अविद्या से जन्य जितने अनर्थ संसार कामकर्मादार बंद सव का त्याग ज्ञानफल है अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान जन्य सब कार्य का नाश अत्यंत निवृत्ति यही श्रुति कहती को मह कशोक शोक मह का अभाव अब जो अज्ञान ही कारण नहीं रहे तो उसका कार्य शोकमोह ही नहीं हो सकता है बिल्कुल शोक मह का आक्षेप किया तो कभी नहीं होगा अर्थात तो कारण भी कारण की भी निवृत्ति होती है ज्ञान से संसार मंडलांतर्गत में देशांतर प्राप्त हिरण्यगर्भ पद हिरण्यगर्भपद प्राप्तिलक्षण कर्मफलम ये भी कहेंगे वक्षति संसार मंडल के अंतर्गत अन देश प्राप्ति के अधीन देशांतर अन्य अस प्राप्ति आयतम प्राप्ति के अधीन कर्मफल पद की प्राप्ति आदि से हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति ब्रह्मलोक में वास स्वर्ग इंद्रपद प्राप्ति जितने कर्मफल है उपासना का फल उपासना भी मानसकर्म है सबकर्मफल संसार मंडल के अंतर्गत है ये आगे कहेंगे अग्निनाय सुपथाराय अंतिम मंत्र में कहेंगे मार्ग से हम उपनिषद शोभन मगसु नाराएण उपनिषदवाक्यम की भिन्ना प्रमाणी ज्ञान कर्मनो हो ते ज्ञान ज्ञानकर्मण भिन्नाधिकिणी नारायण उपनिषद्वाक्य भिन्ना आधिकारी प्रमाण दिए इमो एमौ दवाव पंथनावुषका क्रियापथस्व पुरस्तासरेवृत्मागेषा ऐसा इमो दो एव पौ ये दो दव मगे पंथन अणुष्कातरौ अणुष्कात पश्चात अणुकातसृष्टि काल में भूतों की के सृष्टि के पश्चात निष्क्रतु प्रभूत हुआ अणुनका प्रभुवा दो दो मार्ग मगेत अणुष्कातरुभवतवन होती क्रियापथ से पुरस्ता संन्यास से उतरण पुरस्ता कर्म आगे दूसरा है सन्यासस्य उत्तर मग निवृत्तिमागेण ये संन्यास निवृत्तिमागे इसमें ऐसा त्याग ये श्रुति में कहा गया तीनों ऐसा का्याग पुत्रेषना वित्तेष्ण लोके ये दो मार्ग में से कर्मार्ग और ज्ञान मार्ग गीता में भी लोके द्विविधा निष्ठा पुरा प्रता मया न मन कर्मयुग ज्ञान युग्यान कर्मयोग तो दो मार्ग है इसको प्रभुते प्रभुतिवृत्तिरूप से, से, से कहा कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग तय संन्यास पथे अतिरिचयती दोनों में से संयास मार्ग को उत्तम से कहती श्रुति टीका में पुरस्तात्थ सृष्टि काले अनुष्कांतरो सृष्टि समय दोनों प्रवृत्त हुए थे दो मार्ग भूतसृष्टि में अनु प्रवृत्त होनुनष्कांतर तो का अनुकात पश्चात भूतसृष्टि के पश्चात प्रवृत्त है दो का प्रवृत्ति दो मार्ग भिन्नाधिकारीभयोगयासे अतिरिक्त श्रेष्ठ होती परम पुरुषार्थ व्यवधानदितर्थ दोनों के अधिकारी भिन्न है एक नहीं बिना अधिकारों से दोनों में से एक संन्यास को श्रेष्ठ कहा गया दोनों मिलाकर के यदि करना होता परम पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए तो संन्यास को श्रेष्ठ कहना नहीं होता श्रेष्ठ होती परम पुरुषार्थ संन्यास श्रेष्ठ क्यों है परम पुरुषार्थ मोक्ष का अव्यवधान सन्यासणातर संन्यास ज्ञान होने पर मुख्य अव्यवधान है न प्राप्ति कर्म मार्ग अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति मोक्ष का साधन है किन्तु परम्परा से इसमें व्यवधान है किंतु ज्ञान होने पर सन्यास होने से परम पुरुषार्थ मुख्य की प्राप्ति साक्षात है वाक्य में भी संवाद कम आ के वाक्य भी संवाद है तय तो संन्यास पथे वतिर न्यास एव अत्यदिच तैत्तरीय के न्यास एव अत्य संयासी उत्कृष्ट इसे अतिरिक्त तो आ गया न्यास संन्यास समर्गल से संन्यास हो जाएगा तो सन्यास अतिरिक्त है नारायण उपनिषद में है व्यास उपनिषदवाक्यम व्यासवाक्य दवाम दवा यत्र पथात्र वेद प्रवृत्ति प्रवृत्तिलक्षणों धर्म निवृत्तिश्च तो। इत्यादि निवृत्ति विभा निश्चित उक्त व्यासन व्यासने का पुत्र शिव सुखदेव को दो इम अथवा पंथान दो मार्ग हे जिसमें वेद प्रतिष्ठित सारा वेद दो मार्ग में वेद तो। का तात्पर्य दो मार्ग में प्रवृत्तिलक्षणों धर्म निवृत्ति एक प्रवृतिलक्षण और निवृत्तिलक्षण दो हि हे प्रवृत्तिलक्षण कर्म मग निवृत्ति है, ज्ञान मगसन्यास इत्यादि पुत्रा विचार करके निश्चय का महाभारत में शांतिपर में मै कहींवृत्त चुभाषित कहीं चतुर्थ पद का पाठ निवृत्ति विभावितः निवृत्ति निवृत्तौ च सुभाषित ई सभी कहीं महाभारत में पाठ है व्यास है न वेदाचार्य न भगवता व्यास के वेद के आचार्य वेद के विवाह करने वाले भगवान व्यास ने कहा विभागम चनेवर दर्शे ये ज्ञान कर्म धन का विभाग आगे दिखाएंगे दिखाएंगे विस्तरण आये कहेंगे नवम मंत्र भाष्यारंभ में, में कहेंगे और अंत में अग्नि नयथा वहाँ भी कहेंगे तो ये दोनों द्वितीय मंत्र में कहा जो जिन्ने की इच्छा है उसका अनुवाद करके कुर्बन एवं कर्म करते हुए ही रहे नित्य कर्म है अवश्य करना चाहिए जैसे गीता में कहा आरुक्ष आरु मुनिर्योगम कर्म का अनुमुचित है योग में आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म करे निष्काम कर्म करे कर्म उपासना सब हो जितने सत्कर्म है सब कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है परम्परा से यजे तो स्वर्ग का तो विधान भिधा, विधान है स्वर्ग के लिए याग करे स्वर्ग जो चाहता है किन्तु तो तात्पर्य नहीं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करो यदि इच्छा है तो कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा साध्य साधन बता दिया किंतु अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में ही सारे वेद का तात्पर्य है सर्वे वेदा यथ पदमा मनंति तप वेद सारे वेद में उपनिषद तप कर्मकांड कोई साक्षात कोई परंपरा से एक पद ब्रह्म पद का ही ज्ञापन प्रतिपादन करते हैं उसके ज्ञान में तात्पर्य है दोनों मार्ग मुख्य मुख्य के लिए है प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग में यदि फल इच्छा से करे संसार में प्रवृत्ति होती है फल इच्छा रहितग्र तो करे तो अंतगोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है ठीक है मैं आगे मंत्रा। मंत्रा मंत्र आद्य मंत्रार्थम प्रपंच प्रथम अविद्व निंदा क्रियत इत्या आद्य मंत्र का अर्थ इस में दम सर्वम ज्ञान का उपदेश किया उसका विस्तार करने के लिए पहले अविद्वान की निंदा करते नहीं निंदा निंदम निंदित तुम प्रवर्तते अभी तो विधेयम स्तूतुम निंदा किसकी करते तो निंदे निंदा करने के लिए नहीं दूसरे की स्तुति करने के लिए उनके दूसरे अन्य की निंदा करते, है। करते हैं अविद्वान निंदा करते हैं अविद्वान की निंदा करने से क्या मिलेगा अपने को तो निद की निंदा करते हैं विद्वान की स्तुति के लिए ज्ञान की स्तुति विद्वान की स्तुति के लिए अज्ञान की निंदा करते हैं अथ इधानीम अभिद्व निंदाथ अय मंत्र आरभ्य थे श्रुति में अज्ञानी की निंदा करने के लिए मंत्र आरंभ किया जाता है अज्ञानी की निंदा ज्ञानी की ज्ञान की स्तुति के लिए श्रेष्ठ है ज्ञान ये प्रतिपादन करने के लिए असूरियाम नामते लोका अंधे तमसावृताः तमसावृता प्रत्याभिग्छति ये कम जान ते लोका, लोका असुरियाम अंधे न तमस आवृता वह लोक हे अंधकार अदर्शनात्मक अंधकार से आवृत है प्रत्याभिज ये कैसे आत्माजन आत्मा लोक हे मरकर के प्रत्यय मृत्व ते ताम जो अंदर अदर्शनात्मक अज्ञान से आचादित लोक है उसको प्राप्त करते हैं जाते हैं असुरिया नाम असूरियाम तेलोका परमात्मा अद्वयम् परमात्मद अपेक्ष्य देवादी असुरा तेषाच सभूता लोका असुराब अत अहमस्म पर्रह्म साक्षात्कार हो गया तो आगे कोई शोकमोहन नहीं परमानंद है उसकी अपेक्षा देवाद असुराव दैवतादे असुसु रमन असुरा अशु संबंध शून्यम अध्यायात्म ब्रह्म ज्ञान हुआ अशु है प्राण प्राण संबंध रही तो अध्यात्म भाव उसको छोड़ करके जो प्राण में रमण करते हैं इंद्रिया इंद्रियाजन्य इंद्रियजन्य ज्ञान इंद्रिय विषय संबंध करे तृप्त होते हैं उनको असुरों कहा जाता है देवतायु ने भी भोग करने के लिए इसलिए वो भी प्राण शब्द का अर्थ प्राण है प्राण शब्द से इंद्रिया विषय में भोगकर्तन्य से देवादे असुर हो गई तेषा च सभता असुराण स्व स्वीय भोग्य उनका जो भोग्य लोक है असूरियाम ते लोका सभता लोका असूरियाम असूर्या नाम ते लोका, लोका असूर्या आगे नाम नाम शब्द अत्रो अनथ को निपात हो नाम शब्द यहाँ कोई अर्थ नहीं अनर्थक नाम शब्द प्रसिद्ध अर्थक कहे यहाँ देवादि लोग असुर है ऐसे प्रसिद्ध नहीं है इसलिए प्रसिद्धार्थ क्या नहीं प्रसिद्धार्थक नहीं होने से अनर्थक कहा नाम कहेंगे तो प्रसिद्ध है किंतु यहाँ प्रसिद्ध अर्थक नहीं देवता असुर है ऐसा प्रसिद्ध नहीं होने से वहाँ प्रसिद्धार्थक नहीं प्रसिद्धार्थक नहीं होने से अनर्थक निपात निपात क्यों निपात ये अव्यय है नाम शब्द से प्रयोग करते हैं अनर्थ का शब्द प्रयोग क्यों किया गया वो अलंकार भूषण वाक्य अलंकार मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ शब्द का अर्थ नहीं किंतु अलंकार भूषण के लिए इसे कहते हैं नाम शब्द अनर्थ नहीं बताते लोक कर्मफला लोक कर्म फल लोक का अर्थ कर्मफल कैसे होगा उसका विग्रह बताते लोक्यन्ते लोक्री दर्शन लोकते दृश्यते दृश्यते मत दिखा जाते नहीं भुजते भोग किया जाता है जन्मी कर्म फल जन्म शरीर ये सब शरीर प्राप्त करते हैं कर्मफल है प्राप्त करते हैं ये सब कुछ प्राप्त करते हैं कर्म करके कर्मफल शरीर प्राप्त करते हैं शरीर केवल मनुष्य शरीर नहीं विभिन्न शरीर को प्राप्त करते हैं यही कर्म करते हैं तो अज्ञानी लोग पुनः पुनः जन्म को प्राप्त करते हैं जन्मानी लोका का अथ असुर्या नाम तिलोका असुर के सम्बन्धी जो असु प्राण में रमण करने वाले उनके सम्बन्धी देह को प्राप्त करते जन्म को प्राप्त करते हैं और कैसे है जन्म अंधे न तमसावृता अंधे न काथ अदर्शनात्मक नदर्शनम आत्मा ऐसे स्वरूप अदर्शन स्वरूप है अज्ञान अदर्शनात्मक न अज्ञान तमस तम तो अंधकार है किंतु अंधकार कैसे अंधकार अज्ञानात्मक अज्ञान है न तम अज्ञान रूप अंधकार से अधर्शनात्मक अर्थात अज्ञान रूप तम से आवृत है अज्ञान तम से आवृत होकर के प्राप्त होकर क्या है कोई अंधकार जहाँ थाने है वहाँ जाकर प्राप्त पहुँचते हैं ऐसा नहीं जहाँ अज्ञान प्रचुर है अज्ञान प्रचुर कब है अहंता ममता आदि अभिमात्मक अज्ञान प्रचुर जब अहंता आदि अभिमान है अहम देहादि में अहम बुद्धि अहंत ममता यही अज्ञान प्रचुर इसी रूप से ही जन्म प्राप्त करते हैं जो अज्ञान में आच्छादित है वो देह को प्राप्त करेंगे देह में अहम बुद्धि जितने जितने अज्ञान है इतने इतने अध्यास अधिक है देहादि में अहम बुद्धि और कुछ नहीं देहश क्षत्रित तो कुछ नहीं तो विवेक होने पर धीरे धीरे वो अहंता की कमती होती है देह आत्मा नहीं पहले समझ में आए मेरा देह में नहीं हूँ धीरे धीरे शास्त्र श्रवन करने से अभिमान कम होता है तो यही जन्म वर्ण को प्राप्त करते वो करते हैं अज्ञानी होने से जन्मवरण प्राप्त करते तो यही दे अहंता ममता आदि अज्ञान प्रचुर है अज्ञानात्मक तमस आवृत आवृत करता आच्चादिता ऐसे अज्ञान म जहाँ अहंता ममता बहुत है यही से जन लोगों को सर को प्राप्त करते हैं वो कौन है तान स्थावरान तान, स्थावर स्थिर रहने वाले वृक्ष तीर्ण आदि वो सब से लेकर के जितने ब्रह्मा से लेकर के स्वर्ग में इंद्र देवता आदि है मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष वृक्षतीर्ण आदि जितने तो यही पाप कर्म करते तो स्थावरान्तान वृक्षतीर्ण आदि भी बन जाते हैं पेड़ पौधा ऐसे स्थिर रहते हैं अज्ञान अंधकार अधिक है उनको कोई विवेक विचार कुछ नहीं है और के पीछा कीट पतंग सा है पशु पक्षी खाना केवल जानते हैं बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और मरने से डरते हैं कितु मरते हैं समय तो पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं और पशु पक्षी इस प्रकार मनुष्य में थोड़ा सा विचार करने की शक्ति है जो और कहीं नहीं नीचे जाने में देवता में विचार शक्ति है किंतु वो भोग करने के लिए जाते तो भोग में लम्पट रहते भोग प्रधान होने से विवेक नहीं होता है विचार नहीं होता है प्रत्यय प्रत्यमार प्रत्यक्त एवं देहम अभिगच्छन्ति, देह को छोड़कर के जाते हैं प्राप्त करते हैं तो कहाँ जाएंगे घास बनेंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधा बनेंगे या बड़े वृक्षा बनेंगे नरक जाएंगे अथवा पशु पक्षी बनेंगे कैसे होगा उसका क्या नियामको यथा कर्म यथाश्रोतम कर्म अनतिकर्म जैसे जिसने कर्म किया उसी कर्म के अनुसार जाने गया है अपनी चासी कोई कह नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं उधर जाऊँगा वो नहीं चलेगा कर्म उसको दखेल के वहां पहुंचा दिया। यथाकर्म कर्म जैसे किया कर्म है विहित तो कर्म अथवा निषिद्ध कर्म दे टीका में दिया तेलो काहित तत्शब्दो यथ शब्दार्थी असूर्या जो लोग अंधे तमसावृता तान ते प्रत्याशन इसलिए नाम तेलो का जो ते हुआ आगे तत्शब्द तानते उनको जाति प्राप्त करते हैं उनको किरण को जो लोग अंधकार अधर्शनात्मक और ज्ञान अंधकार से आवृत असूर्य तो ते शब्द का अर्थ ये यह यब्दार्थ यथाश्रुतम ये यथा कर्म यथाकर्म यथा कर्म हो गया जिसने जैसे कर्म किया उसके अनुसार विहित तो कर्म किया अथवा निषिद्ध कर्म किया विहित तो कर्म है या यागा निषिधकर्मे हिंसा दिए यहाँ श्रुत अनक्रम्य यदृशं प्रतिषिधि विही वा देवता ज्ञानम अनुषिम सत्दनुपाव आपनोती जिसने जैसे कर्म किया कर्म है श्रुत श्रवण किया श्रवण किया तो उसके अनुसार चिंतन किया यादृश प्रतिषिधि विही वा वही दो प्रकार और और विहीत तो है देवता आदि ज्ञान देवता का चिंतन ध्यान ये विहित तो उपासना और प्रतिषिद्ध है नग्न स्त्री दर्शन आदि ये प्रतिषिद्ध है जो निषिद्ध चिंतन क्या उसके अनुसार तद अनुरूप फल प्राप्त करेगा ये वित तो उपासना देवता आदि ज्ञान ध्यान क्या उसके अनुसार फल प्राप्त करेगा स तद योनि में अपन अनुसार ही योनि शरीर को प्राप्त करता है जन्म प्राप्त करता है भाष्य में ये के आत्मा न कौन इसे प्राप्त करते ये के च आत्मा न जना जो के आत्मघाती है आत्म आत्मा न आत्मान घंति ते आत्मान हम आत्मा को हनन करने वाले आत्मा न तो आत्महन कौन है के जना वो कौन है आत्मघाती ये अविद्वांस जो अज्ञानी है उनका आत्मघाती कहा गया ठीक है मैं से उदर भेदिनी प्रसिद्ध है कथम अविद्वांस आत्महन इतिहा आत्महंत्रित्व तो आत्मा हनन आत्महत्या को कर लेते हैं बड़े चाकू से खड़ग लेकर के पेट को अपने पेट को फाड़ देते हैं कुछ अन्य प्रकार मानने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं तो प्रसिद्ध है उदर भेदिनी उदर में भिन्नती तो उदर भेदी पेट को फाड़ लेता है चाकू खड़गर लेकर जोश से मरने के लिए आत्महत्या करके अपने आप तो आत्महंत्री तत्व तो अपने आप को नष्ट कर देता है तो उधर वेदिन प्रसिद्ध है तो अज्ञान अर्थ क्यों क्या कथम अविद्वान से अज्ञानी लोग आत्मघाती क्यों है अज्ञानी लोग तो बड़े बड़े मस्तिष्क काफी कर रहते हैं तो अज्ञानी का अर्थ यहाँ आत्म इसलिए प्रश्न करते कथम ते आत्महा आत्मान नित्य हिंसनि आत्मा का नित्य हनन करते नित्य शब्द से कैसे नित्य शब्द कहाँ से आएगा टीका टिप्पणी में आत्मनित्र अने दृश्यतील्य भी आक्वे ता धर्म तछील त साधुकारिषु अर्थ में क्वीप अने दृश्यते अताील्याक ब्रह्म भ्रूण वृत्तेष्वे नियम ब्रह्म भ्रूण वृत्सु क्विपाय यहाँ ताील्याथम अताील्याथकता नहीं ताक्षल्य अर्थ से उसका स्वभाव है आके तक्ष तत्म त साधु कार्य प्रमाण है तो ताील कर्ण स्वभाव अर्थात नित्य ही अर्थ हुआ नित्य हिंसा करने आत्महन हन धातु से कुछ से आत्महन बन जाए आत्मा आत्मा हनु, आत्मान। आत्मान। हन आत्म हन आत्मा न ऐसे भृतहन बनता है कोई प्रत तो आत्महन एक जा आत्महानु जाना आत्मा न बहुचन है आत्मा आत्महानु आत्महान ये इंहन प्रसार्य मण सौ नियमों से उपताध्रिका द्विवचन में हो जाएगा या बहुजन होगा उपताध्रिका द्विवचन होता है बहुजन होता है इनहुपार्य मण सौ स मतलब क्या है कौन सी और जस में नहीं होना चाहिए सु में दीर्घ होगा दीर्घ है आत्मा आत्महन आत्महन हृती में क्या मनेगा आत्मघ्ना वृत्रह सब जिसमें मने गया नहीं होगा इसमें उसमें नत्व होता है ना वृत्र हनौ वृत्र हण तो ये कथम ते आत्मा नित्यहीन सद आत्महान क्यों हुआ ठीक है नहीं उदर भेदिनो अध्यात्माधिकार प्रसंग बाबाद अशुद्धत्व अध्यासें तिरस्कार आत्महतुत्व इथ्या उदर अध्यात्म विचार चल रहा है ज्ञान यहाँ उदर भेदन करने वाले उनका यहाँ प्रसंग ही नहीं आत्महती करने वाले तो बहुत अज्ञान बहुत निकृष्ट स्तर पर है बड़ा पाप है कोई लोग आत्महत्या करते हैं तो उधर भेदन करने वाले खड़ग लेकर के बड़ा कठिन है अपने आप खड़ग कुछ छुरी लेकर काट करके मरना ये अध्यात्मा अधिकार है उसका अधिकार नहीं तेरे क्रूर कर्म करने वाले अध्यात्मा अधिकार उसका प्रसंग नहीं इसलिए यहाँ आत्मा शब्द से अशुद्धत्व अध्यास न तिरस्कारेगा जैसे आत्महाती किस मार देते तो उसका तिरस्कार होता है बिल्कुल यहाँ आत्मा में अशुद्धत्व का आरोप करके आत्मा का तिरस्कार हो जाता है ये आत्मघाती है अशुद्धत्व तो आरंभ करे आत्मा नित्य शुद्ध है आनंद रूप है अशुद्धत्व तो जरा मृत्यु वाला दुखी मान करके तिरस्कार करना यह आत्मघाती है अविद्या अविद्यादूषण भाष्य में अविद्या अविद्यादूषण विद्यमान से आत्मन तिरस्करणाथ आत्मा, आत्मा का तिरस्कार छिपा देते हैं तिरस्कार तिरहगण छिपा देना जो जो दोष से तो उसको चोर भी कहा गया तो अविद्या दोष से विद्यमान आत्मा को छिपा देते हैं चोर धान किसका ले करके छिपा कर रख देता है ऊपर देखाता है देखो मेरे पास कुछ नहीं नीचे गाड़ कर रखा है ऊपर देखो कमरा में देखो कुछ नहीं उसके ऊपर चटाई डाल कर लेटा है देख लो कहाँ कुछ है कहीं कुछ नहीं है मिट्टी के अंदर रखा है इसी प्रकार ये हाँ अविद्यादोष से ढाक करके आत्मा विद्यमान है आनंद उसको तिरस्कार के छिपा करका है मैं ही देह में अहम बुद्धि करके बस समर रहा हूँ क्षुत पिपाशा वाला हूँ यही आत्मघाती है किंत न कृतम पापम चौर्णात्मा जिसमें है कहीं अठर प्रश ये देखो हिंदी में संस्कृत में नहीं यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रत्यय प्रत्य प्रतिपद्य प्रत्य किन्नते न कृतम पापन चौर्ण आत्मा अन्यता सन्तम आत्मान यो अन्य था प्रतिपद्ध दें आनंद रूप है संग जो अन्य प्रकार मानता है उसने क्या पाप नहीं किया चोरे चोरे आत्मा आत्मा का अपहरण करना अपहरण कर छिपा कर का ये भी आत्मा आनंद को आनंद रूप को छिपा करके अपने को दुखी जन्म मन वाला मानता है तो अविद्यमान से आत्मा न तिरस्करणा आते यथा कस्य शुद्ध मिथ्या अशत्रब्ध उचित उच्यते तद बाद आत्मनि पापिवादी अभ्यास भी हिंसा कोई शुद्ध है कोई दोष नहीं।, नहीं होने पर भी उसको कोई आक्षेप करते तो आक्षेप करते हैं तो अशुद्धत्व तो कस्य शुद्ध मिथ्या मिथ्याभिशाप मिथ्या मिथ्याभिशाप आरोप करते मिथ्या कर्णों का शुद्ध है कुछ दोष नहीं क्या उसके ऊपर मिथ्या कण कर दी इसने चोरी किया इसने किसी की हत्या कर दी तो मिथ्याभिशापक कहते हैं मिथ्या आरोप तो दोष आरोप करते हैं ऐसे जो कुछ अशुद्ध नहीं शुद्ध है दोष नहीं निर्दोष है उसके ऊपर कोई दोष आरोप कोई करता है तो उसको कटु वचन कुछ झूठा आरोप करके दोषी सिद्ध करता है तो उसको कहते अशस्त्र शस्त्र के बिना उसको मारता है शस्त्र से तो मार देना शस्त्र से शत्र शस्त्र के बिना ऐसे शब्द मिथ्या आरोप करता है तो अशस्त्र बध कहा जाता है इसी प्रकार कटु शब्द कहना कहोगे कि इसको कष्ट देना इसको कह तो अशस्त्र एक तो शस्त्र से बध एक बिना शस्त्र बध बध कितुल्य तो मिथ्या कलंक लगाना जैसे शस्त्र बध हुआ इसी प्रकार तद्वत आत्मनि पापित्वादि अध्यासों भी हिंसा ये भी बद हो गया अत्या आत्मा शुद्ध है आनंद रूप है उसमें पापीव जन्ममरणादि अध्यास है ये भी हिंसाई है इसे उसका आत्म आत्मघाती कहा गया ये टिप्पणी में देखो देखें नीचे से चतुर्थंथी ये अन्यथा सतम आत्मा आत्माकर मनते तय तो आत्मा जना ये दिया है ये अन्यथा सतम आत्मा अकर्ता स्वयं प्रभु आत्मा अकर्ता है स्वयं प्रभु हे किंतु कर्ता भूता है मनंते जो मानते मैं कर्ता हूँ भूता हूँ तय आत्मा जन आत्महत्या है भागवत में भी उसके पहले पर प्रारंभ से मैयाकूलन नभस्वती पुमान्दी नरेता नृजन्म्मा सुलभं सुदुर्लभम नुकल्प गुरुकर्णधारम मायानुकूलन नभस्वती पुमान्दि न तरेत स आत्म पुंजन्म्मा सुलभ सुदुर्लभम ये पुरुष मनुष्य जन्म पहला है सुलभ आप सबको मिला है मनुष्य जन्म मिला है ना नहीं सुलभ हो उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ा सुलभ हो किन्तु सुदुर्लभम ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ तो बोले सुदुर्लभ हो अत्यंत दुर्लभ फिर भी अभी प्राप्त हुआ जिसको उसके लिए सुलभ हो निर्जन्म माध्यम सुलभम सुदुर्लभम नाव सुकल्पम ये इसकी कलना कर, कल्पना दृष्टांत थी नौका के जैसे नाव सुकल्पम नावम सुकल न सुकल्पम गुरु कर्णधारम नौका मिल गई समुद्र संसार समुद्र को पार करने के लिए ये मनुष्य जन्म और उसमें कर्णधार नौका में चलाने वाले नहीं जानते तो नौका को डूबा देगा स्वयं डूब जाएगा जैसे कर्णधार है गुरु कर्णधारमें गुरु प्राप्त हो गए कर्णधार नौका चलाने वाले गुरु कर्णधारम गुरु जो कर्णधार हो गए नौका चलाने नाभिक जैसे भगवान अर्जुन सारद के अर्जुन भगवान सारथी हो गए इसे नौका को चलाने वाले गुरु है और उसके बाद हवा कभी कभी शब्द चले तो नौका को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हवा चलने पर इसलिए कहे मयानुकूल है ना भगवान कहते मैं अनुकूल नभस्वत वायु के द्वारा प्रेत जो अनुकूल कुछ प्राप्त होता है परमात्मा की कृपा है अनुकूल वायु के समान वायु अनुकूल तो नौका वाले चलाने वाले बड़े आनंद से नौका चलती है कपड़ा को ऐसे बांधते हैं हवा से ही नौका चलेगी ऊपर तो जो कपड़ा रखते है विपरीत होगा तो फिर हो तो, तो नौका को कहाँ लेकर कर पहुँचा दिए हवा तो अनुकूल मया से नवस्वता वायु के द्वारा गिरतम प्रेरणा कर देने वाले यही सभी संसार समुद्र को जो पुरुष नहीं पार करता है भवादध्य न तरे आत्मा हाँ वो आत्मघाती अर्थात जो मनुष्य जो प्राप्त किया गुरुशरण में गया उसके बाद परमात्मा की कृपा से जब सब साधन प्राप्त हुआ तभी तो यदि संसार समुद्र को पार नहीं करता है उसको क्या कहा जाएगा आत्मघाती हिंसा ही है पापित्वादि अध्यास करना मैं जन्म मरण वाला हूँ ये मानना अहिंसा है अजर अमरत्वादि लक्ष्मणों अहमिति संवेदनम अभिधानम च यत कार्यम तद हत्या न दृश्यती हननम उपचरती हनन जो अजर अमरवादि लक्षण यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो अपने को क्या मानेगा जरा मने जरा वाला मानेगा अजर मानेगा अमर मानेगा अज अजर अमरादि अजर अमर, अमर आनंद रूपम ये संवेदन ज्ञान अभिधानम ज्ञान अरु कथन मर जाने पर क्या कहेगा अजर कहेगा अमर कहेगा जैसे मर जाने पर कुछ नहीं करता है इसी प्रकार जीवित रहने पर भी तद हत्ये व न दृश्यते अज्ञानी अपने को अजर मानता अमर परिपूर्ण आनंद व्यापक ऐसा मानता है नहीं मानता तो क्या हुआ जैसे कोई मर जाने पर ऐसा नहीं कहे कुछ नहीं कहता है तद हत्ये व न दृश्यते जो मर गया वो जिस प्रकार नहीं कहता है कह पाता है इसी प्रकार ज्ञानी में अजर अमर परिपूर्ण आनंद संवेदन और अविधान दोनों कथन तो कोई कर लेगा कर सकता है ना नहीं तोते को सिखाओ तो कह देता है इसी कह देगा कितना संवेदना सम्यक वेदना ज्ञान ज्ञान ऐसे नहीं हो सकता है भ्रांति आहार्य ज्ञान हो जाएगा आहार्य ज्ञान क्या है कल्पना करके झूठा कड़ू कड़ू कड़वा खाता है कहता है बहुत मीठा बहुत मीठा कौआ दबाई दो नीम खिलाओ बहुत मीठा बहुत मीठा कोई कह है न नहीं बहुत मीठा बहुत मीठा उसको ज्ञान है कहने के लिए शब्द प्रयोग करने के लिए कारण है ज्ञान कड़वा खाकर ही कहता है बहुत मीठा बहुत मीठा तो बहुत मीठा का ज्ञान है या नहीं तो किस शब्द प्रयोग करेगा शब्द प्रयोग करता है तो ज्ञान मानना पड़ेगा है शब्द प्रयोग के कारण तो ज्ञान मानना पड़ेगा हम्म क्या है ज्ञान है नहीं बोलो हम्म कोई बोलो ज्ञान है नहीं तो क्या शब्द प्रयोग करेगा स्मरण नहीं आहार्य ज्ञान इसको कहते तो आहार्य ज्ञान बाधकालीन इच्छा जन्य ज्ञान आहार्य ज्ञान इसे तर्कमी पर्वतो वनमान धुमा तनुमान प्रयोग कर दिया दूसरा कहता है धूम अस्तु वन्हीं रिमास्तु धूम वन्नी भी हो जाए तो उसके लिए कहती यदि वहीं न सर धूम पिना सद ये जो कहता है उसको पर्वत में वन्नी धूम दोनों का निश्चय है धूम देखता है वनी का निश्चय हो गया दूसरे को बताता है यदि वन न सियाध तरी धूम पिना साध पर्वतें वन्यभाव का आरोप करके धूम अभाव आरोप करता है वन्य भाव का जो आरोप करता है उसको वन्नी का निश्चय है या नहीं वन्य का निश्चय होने पर भी जो कहता है वन्य न वन्य अभावान पर्वत इसका कहते आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान होता है बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान बाध होता उसको निश्चय है वन्य है पर्वत वन्यमान निश्चय हो गया वन्य अभाव आरप करता है वन्य अभाव का अभाव वन्य रूप निश्चयकालीन जो वन्य अभाव का ज्ञान इच्छाजन्य अपन इच्छा करके दूसरे को बताने के लिए कहता है यदि पर्वत में वन्य नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए तो वन्य भाव का आरोप करता है इसको कहते आहार्य ज्ञान इसी प्रकार कोई अज्ञानी को सिखाओ कि मैं अजर हूँ अमर हूँ परिप्ण हो आनंद हो मैं भ्रम हूँ ऐसे कहते ज्ञानित्व तो का आरोप करके भ्रांत करके थोड़ा सा वर्ण कर लिया मैं ब्रह्म हूँ ऐसे बहुत कहते तो अविधान तो हो जाएगा किन्तु संवेदन ज्ञान नहीं होगा आहार्य ज्ञान हो सकता है वास्तव ज्ञान नहीं होगा ज्ञान और साक्षात्कार हो, हो गया तो ठीक जब तो अज्ञान है तो तो संवेदन नहीं होता है तो इसलिए कार्य हो गया संवेदनम और संवेदना पूर्वक जो अभिधान कार्य तद हत्य वो न दृश्यते हतस्य यथा न दृश्यते जो मर गया वो इस ज्ञान और शब्द प्रयोग नहीं कर पाता है इस प्रकार अज्ञानी को ऐसे ज्ञान नहीं होता कि मैं परिपूर्ण अजर अमर नहीं दिखता इसलिए हनन कहा गया हननम उपचर्य कौन प्रयोग मरा मरा इसलिए जीते जी मरा हुआ है तो जो कहते तरह अपी ही जीवन्ति जीवंती मिग्र पक्षिण सजीवती मनु य मन उपजीवती वृक्ष भी जीवित रहते हैं तरह अपनी जीवंती जीवंती मृग पक्षी न पशु पक्षी रहते हैं किंतु स जीवती वही में जीवित रहता है ये मन मनन न उपजीवती मनन से मन यदि रहता है वही जीवित रहता है वही जीवित रहता मतलब अन्य जीवित नहीं है जो जीवित रहता है वही जीवित रहता है मतलब अन्य का जीवन व्यर्थ है मरने के मरने के बराबर आत्मार्थम जीवलोके को न जीवती मानव परम परोपकाराथम यो जीवती स जीवती उपकार परोपकार के लिए जो जीवित रहता है वही जीवित है अन्य मृत है जब परोपकार नहीं कर खा पी कर रहता है वो क्या है मृत है मरा हुआ इस इसलिए हनन जैसे जीवित रहने पर भी यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो मृत है जीवन मृत है कस्तु निरुद्धमो यश्नोतरी जीवन मृत कस्तु निरुद्यम जो पुरुषार्थ उद्यम नहीं करता है जीतेजी मृत है मरा हुआ इसी प्रकार ये अज्ञानी मरा हुआ जैसे तो इसलिए आत्मघाती उसको कहा ऐसा जो अज्ञानी आत्मघाती है ऐसे वो अधर्शनात्मक अज्ञान अंधकार से ढका गया ऐसे लोग को प्राप्त करते ऐसे शरीर को प्राप्त करते पशु पक्षी पेड़ पौधे बन जाते हैं अज्ञान से बिल्कुल कुछ विवेक विचार नहीं ऐसे जन्म को प्राप्त करते हैं अज्ञानी कभी कभी स्वर्ग में भी जाते हैं वो भी अज्ञान है केवल भोग करना नहीं भोग करते करते चिड़े पुण्य फिर नीचे आ जाएंगे अगर फिर पशु पक्षी पेड़ भेड़ तो का क्या बन जाएंगे बन जाएंगे सुनते समय तक दूसरे लोग बनते हैं <laughs> यहाँ भी जो बैठे हैं यदि ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे सब स्वर्ग में चल जाएंगे स्वर्ग में चल जाएंगे तो नरक काली हो जाएगा तो सब तरफ जाएंगे कोई ऊपर कोई नीचे अपने कर्म के अनुसार सब कहेंगे हमारा तो बहुत अच्छा कर्म है इसी जन्म के कर्म नहीं अनाधिकाल से संचित कर्म बहुत है कोई कर्म कहाँ ले लेगा और वहाँ नहीं हम अभी नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे ये चलेगा <laughs> किसको कहने का नहीं वो तो कर्म ही के चलेगा अस्य आत्मघातस्य से प्रायश्चित विधान आदर्शनाथ संसरण में वलम इत पापकर्म के लिए प्रायश्चित विधान किया गया प्रायश्चित करेंगे तो पाप के निवृत्ति होती है ये जो आत्महननन है अज्ञानी उसके लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं किया गया प्रायश्चित विधान नहीं करेगा तो कर्म फल भोगना पड़ेगा नहीं उसका क्या है संसरण में सम्यक शरणम गमनम श्री ग्यारे सम्यक गमन का कभी अभी चलता है तो कभी कभी इच्छा पूर्व हो जाता है कभी नहीं तो नहीं जाता है अपनी हिसाब से कभी नहीं गया थोड़ा बैठ ही गया किंतु संसरण क्या है सम्यक सरण चलना पड़ेगा कर्म पल उसको इसे धक्का लगा के कोई चलाता है अभी चाहेगा थोड़ी देर बैठ जाएंगे ऐसे चलेगा संसार में जन्म मरना जन्म मरन मर गया तो पुरान जन्म गया तो फिर मरना जहाँ जाना है वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ कहेंगे थोड़ी देर यहाँ रुक जाएंगे छाया है गर्मी नहीं तो थोड़ा बैठ जाएंगे चलेगा नहीं चलना पड़ेगा यही संसार जन्म वर्ण जरा व्याधि संसार दुखों को प्राप्त करना ये अज्ञान होने से सम्यक शरणम संसरणम ये सम्यक शरण है कब सब जोनि में जिसकी जोनि में जब जाना पड़ेगा कर्म के अनुसार वहाँ जाएगा तत्क्षण जब समा तो मर जाएगा फिर कहाँ जाएगा क्या जाएगा यही फल है अज्ञान होने से अज्ञान का फल यही कहना है श्रुति मंत्र के द्वारा तेन आत्महनन दूषण संसरण अच्छा भाई भाष्य में रहा फलम विद्यमान से आत्मन जो कार्य अमर संवेदना जन आत्महन उचाते प्रकृति से स्वभाव जो अज्ञानी है उनको आत्महन कहते तेना ही आत्महनन दूषण संसार को प्राप्त करते है उत्तर मंत्र अवतारा यदि आगे मंत्र का अवतरण करते भगवान यस्य आत्मनो हननाद ते न विवांसा संसिपरे विद्वांस्य आत्मन अज्ञानी लोक अलोक संस लोक संसार को प्राप्त करते किसके कारण यस्य आत्मनो हनना जिस आत्मा का हनन करने से आत्मा के हनन रूप दोष के कारण अज्ञानी लोग संसार को प्राप्त करते हैं तद विद्वान सृजन मुच्यंत तद का का आत्मा आत्मघाती होगी अज्ञान के कारण उसका विपरीत है विपरीत अर्थात जो ज्ञानी है आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो उससे विपरीत तो जो ज्ञान जिनको है वो आत्मघाती नहीं है तद विपरीन विद्वानस जना मुच्यंत विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं तो विद्वान लोग उसको अर्थ हो गया अज्ञानी लोग संसार को प्राप्त करते हैं अर्थात यह निश्चय हो गया उसमें जो ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं विद्वांसव जना मुच्यंत जिस आत्मा के ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं अज्ञान से संसार को प्राप्त करते हैं न आत्महन ते न आत्म ते विद्वानसो न आत्महन विद्वान लोग आत्मघाती नहीं है जिस आत्मा के ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं वो जो विद्वान लोग आत्मघाती नहीं है जिस आत्मा के हनन के कारण अज्ञानी लोग संसार को प्राप्त करते हैं तत् आत्मतत्व कि दिशम वह आत्मतत्व तो कैसा है कौन सा आत्मतत्व तो क्या है उसको समझने के लिए तत् आत्मतत्व कि दिशम वो आत्मतत्व कैसा है क्या है इतुच्य अनेनेजदीति अनेजद मनसो जबीयु नयना देव आपनुव पूर्वर्षत ते ठतपो मातरीश्वा अनेजत एकम मनसोजबीय एज्री कंपन सेजथ चलन चलन स्वभाला औरनेजत्थ चलन स्वभालाचल होता हमेशा एक रूप रहता है अपने स्वरूप से विचल तो नहीं होता है अनेजत एकम एक अद्वितीय है मनसो जब यह जब है शीघ्रगामी मन से भी शीघ्रगामी मन सबसे शीघ्रगामी है मन से बढ़कर के कोई शीघ्रगामी नहीं और मन दौड़ करके जहाँ जाए मन जाएगा क्या यहाँ बैठकर कर के जिसका चिंतन करते कहते मन वहाँ चला गया मन जिसको विषय करेगा जैसे कोई दौड़ कर कहाँ जाए जा कर देखा दूसरे व्यक्ति पहुंच गया पहले दूसरे व्यक्ति वहाँ आए, तो कौन सी शीघ्र सीधा होगा जो पहले सीधा है ये माना जहाँ जाता है वहाँ पहले से आत्मतत्व वहाँ तो है पहले पहुंचा जैसे व्यापक आत्म तत्व तो कहा नहीं है हैं, सर्वत्र नहीं सर्वत्र है कहाँ नहीं इसके <laughs> इसका उत्तर भाई हरबत यदि है तो मन जहाँ जाकर पहुँचेगा वहाँ आत्मतत्व है या नहीं मन के बाद जाए या पहले से पहले से तो मनुष्य शीघ्र में हो गया मन दौड़ कर जाकर पहुँचते समय देखा पहले से आत्मतत्व है जो तो पहले पहुँच गया जैसे और मन जाएगा क्या यहाँ बैठकर कर जिसको चिंतन किया मन चला गया ये भी गौण प्रयोग है अन्यत्र मना हम अन्यत्र मनु कोई सुना क्या कहा कि नहीं मेरा मन कहीं दूसरे में था चला गया था मन कहीं जाता नहीं यहाँ बैठा है कुछ का चिंतन करता है कान खोले ले सुनाई नहीं पड़ता है कभी कभी मन यदि कुछ दूसरे चिंतन करते हैं ना पूछेंगे पता नहीं चलता है कि आप पूछा क्या कहा ऐसे आँखें भी खोले दिखेगा नहीं अत्यंत कहीं किस में चिंता है दो तो, तो कहते मन वहाँ चला गया मन चला गया मतलब किसी का चिंतन अत्यंत जोर से करते कहते कर मन चला गया मन जाता नहीं थोड़े जाएगा इंद्रियों के संबंध से वेदांत मत के अनुसार मन थोड़े जाता है विषय के साथ विषयाकर वृत्ति होती है यदि इंद्रिय के द्वारा किस वस्तु को देखते हैं तो अंतकरण अंदर रहता है कुछ अंश बाहर जा कर के विषयाकार होता है किंतु पूरा मन नहीं जाता है तो मन शीघ्र जो कहा गया शीघ्र ही विषय चिंतन करता है अभी चिंतन करता है एक स्थान एक क्षण में कुछ दूसरा चिंतन करता है जितने भी हो शीघ्रगामी चलने में कुछ समय लगेगा मन में एक चिंतन छोड़ कर दूसरे चिंतन करने के लिए समय लगता है बेसबास तुरंत इसलिए मन शीघ्रगामी मन से भी ये शीघ्रगामी आत्मतत्व तो। शीघ्रगामी क्या है सर्वव्यापक सर्वदा सर्वत्र स्थित है मन जहाँ जाता है उसके पहले पहुँचा हुआ जैसे सर्वव्यापक उनसे मन से भी शीघ्रगामी नहीं ना देवापूर्वन देव का तो प्रस, प्रकाश स्वभाव वाले इंद्रिय इसको प्राप्त नहीं करते हैं पूरा मरसत क्योंकि पहले से ही पहुंचा हुआ है पूरा मृषद इंद्रिय का विषय नहीं है और सर्वव्यापकों से पहले स्थित है सर्वत्र इंद्रिय का विषय नहीं है तद धाव तो अन्ञान अत्यतिष्ठ धाव तो अत्यति जितने दौड़ते धावत द्वितीयावचन धावत तो अन्यान दौड़ने वाले जितने सब को अतिक्रम कर लेता अत्यति अतिक्रमिकति कितु अतिक्रम कह जाता है स्वयं दौड़ना पड़ेगा दौड़ने वाले को अतिक्रम करेगा ना पड़ेगा तो स्वयं दौड़ना पड़ेगा कहते तिष्ट तिष्ट कौन से स्थिर रहता हुआ दौड़ने वाला अन्य को अतिक्रम कर लेता है स्वयं स्थिर रहता हुआ सारे दौड़ने वाले को कर लेता है क्योंकि सर्वव्यापक है जहाँ दौड़ कर जाओ वहाँ पहले से सब सब अतिक्रमण कर लेगा उसके आगे भी कोई दौड़ कर जहाँ तक पहुँचे आत्मतः तो वहाँ है उसके आगे है इसलिए अतिक्रमण कर लिया दौड़ कर जहाँ जाए मन उसके आगे भी जितने दौड़ने वाले सबको अतिक्रमण कर गए रहता है किन्त तक था था से स्थिर अर्थात स्वयं दौड़ता नहीं है निष्क्रिय होता हुआ भी सबको अतिक्रमण कर लेता है तस्मिन अपो मातरिश्वादती तस्मिन सती ऐसे परमात्मा होने पर ही मातुर्षा अपो दधाती मातुर्ष्या हिरण्य वे कर्म फल अपह कर्मफल कर्मफल देते हैं परमात्मा कर्मफल सबको देते हैं परमात्मा होने पर ही उसको कर्मफल जन्मादि प्राप्त होता है तस्मिन सती परमात्मा होते हुए भी अग्नि इंद्र वरुण ब्रह्मादि सब अपने अपने व्यापार करते हैं भाष्य में अनेजत् नएजत् अनेजत् नए सो वा एजिट कंपनी धाते सत्री प्रथियंत दौड़ने वाला कंपनम चलनम सावस्था प्रच्युतिद्वर्जिताधीकूप अनेजत काथो कंपन का चलन कंपनी कंपन तो चलन चलने चलनशब्द का स्वस्य अवस्थाया प्रच्युति अपनी जो अवस्था है उसे प्रच्युत त्याग परिवर्तन हो जाए तो चलन हुआ जो जैसे है, उसका थोड़ा परिवर्तन हुआ अवस्था को छोड़ दिया तो कंपन चलन हो गया और अनिजत कहेंगे तो तद अवस्था प्रच्युत नहीं अपने अवस्था में हमेशा एक रूप रहता है इसलिए अच्युत्य नहीं होने से उसको अच्युत कहते हैं च्युत नहीं होता अवस्था से कभी पृथक नहीं होता है आत्मतत्व इसलिए उसका नाम अच्युत का च्यू अत्यर्थ है च्यू प्रच्युत मतलब अवस्था को छोड़ देना परिवर्तन हो जाना तो च्युत चु, हो जाएगा ये च्युत नहीं होता है इसलिए सर्वदायिक रूप रहता है अच्युत अवस्था प्रच्युत नहीं तद वर्जित है इसलिए अनिजत का अर्थ सर्वदाय एक रूपम <coughs> तत् तो एकम सर्वभूतेश सब भूत अनेक दिखते शरीर बहुत है आत्म तथा सबका अलग अलग इसे लगता है अवस्था में सबका आत्मा अलग है सब को हम कहते हैं किंतु तचूतेषु सर्वूतेसु आत्मतत्व एकु गूसर्व्याभूतारात्मा एक परूतम शिपा है सर्वव्यापी सर्वूता भूताना अंतरात्मा एक जिसको गीता में कहा गया भगवान ने कहा क्षेत्र चाँ बिद्धि सर्वक्षु सौशर् में एक ही क्षेत्र एककी आत्मतत्व नएजे एकूत में एक निकेक ईसानी एकभूत में मनस जवीय मनस टीका में अभी एककं चेदत केचन तरी कर्गामीन कचन नर्गामन य सांसारिकवस्था सैन मनोपाधिबंधना भीप्रत आह ये अद्वितवादियों ऊपर आक्षेप करते हैं आत्मतत्व तो एक ही और अभिक्रिय कोई भी नहीं एक ही आत्मतत्व यदि तो। एक ही आत्मा है एक याग करेगा स्वर्ग जाएगा तो सब लोग स्वर्ग चलो एक पाप कर नरक गया सब लोग को स्वर्ग देवता सोचो नरक जाएंगे क्योंकि एक ही तो आत्मतत्व एक नरक गया तो बाकी लोग बाकी सब नर्क जाना चाहिए कथं तरी केचन स्वर्गग्रामीण है केचन नरकग्रामीण है सांसारिक व्यवस्था कैसे होगी पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग जाएंगे पाप करने वाले नरक जाएंगे ये जो सांसारिक व्यवस्था संसार प्राप्ति की व्यवस्था है प्रसिद्ध है कोई स्वर्ग जाता है कोई नरक जाता है ये व्यवस्था कैसे बनेगी आत्मतत्व ही के तो ये उत्तर देते मन उपाधि निबंधना इत्या मन उपाधि मन उपाधि निबंधन व्यवस्था या व्यवस्था मानव उपाधि निबंध ना मानस शब्द सकारांत लोप होकर लिखा है लोप के सूत्र से होगा यह को लोप होगा ना किसको यह कहा से आएगा किसको यह होगा रू कहा सकर को रू हो गया सकार गुरु रुकान मेरे को सूत्र बोलो रू को यह करने वाले सूत्र बोलो रू को यह करने वाले को सूत्र है क्या गया यह करेगा यह करेगा यह को लोप करने वाले कुछ सूत्र है पठने ना यह को लोप करने वाले को सूत्र है क्या हैं लोपाइकिल इसलिए मानव उपाधि में आदिगुण से गुण हो गया ने ने ने क्या सूत्र लगा पूर्व सीधा मनो उपाधि का उपाधि निबंधना मनो एवं उपाधि मनो उपाधि मनो उपाधि निबंधन में स व्यवस्था है व्यवस्था मनो उपाधि निबंधना निबंधन है मूल कारण मनो उपाधि के कारण ही उपाधि का आत्मा में कहीं स्वर्ग गमन नर्क गमन शुद्ध आत्मा ना तो स्वर्ग ना तो नर्क कहीं जाता है ये उपाधि जाने पर उपाधि का काम घट चलने पर कट्ट आकाश हो गति इसी प्रकार मनो उपाधि के कारण ही संसार व्यवस्था होती है ये आगे बताएंगे आ मनोष ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधम